तत्व चिंतामणि कल्याण प्राप्ति के उपाय इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मनमाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि संकटों से अनायास ही तर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्श से भ्रष्ट हो जाएगा जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा हे अर्जुन जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा क्योंकि हे अर्जुन शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है अतएव हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अन्य शरण को प्राप्त हो उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को एवं सनातन परम धाम को प्राप्त होगा इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है इस रहस्य युक्त ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार के फिर तू जैसा चाहता है वैसा ही कर यानी जैसी तेरी इच्छा हो वैसे ही कर हे अर्जुन संपूर्ण गोपनियों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है इससे यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूँगा हे अर्जुन तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मेरा शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तुमणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू तो मेरा अत्यंत प्रिय सखा है अतएव सर्व धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा तू तो शोक मत कर कैसा दिव्य उपदेश है इसके सिवा ध्यान योग और भक्ति योग संबंधी ग्रंथों में पातंजल योग दर्शन ध्यान योग का और नारद सूत्र तथा सानिल्यसूत्र भक्ति योग के प्रधान ग्रंथ हैं अवश्य ही इनमें कुछ मतभेद है परंतु इन ग्रंथों में भक्ति योग का ही प्रतिपादन है इन ग्रंथों को मनन करने से भक्ति योग का बहुत कुछ पता लग सकता है बहुत विस्तार से न लिख मैंने श्री गीता जी के कुछ श्लोकों को उद्धृत कर तथा कुछ की केवल संख्या ही बदला कर पाठकों से संकेत मात्र कर दिया है यदि कोई सज्जन इन श्लोकों के अर्थ का मनन कर उसके अनुसार चलना आरंभ कर दे तो मेरी संमति में उनको परम कल्याण मोक्ष की प्राप्ति बहुत ही सुगमता से हो सकती है